ऑशो उत्सव अमार जाति आनंद अमर गोत्र क्वेश्चन एंड आंसर टॉक्स गिवन अशोक कम्यून इंटरनेशनल पूना इंडिया डिस्कर्स नंबर एट प्रश्न भगवान क्या भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति नहीं है सुरेंद्र कुमार मनुष्य का अहंकार बहुत से रूप लेता है अहंकार के खेल बड़े सूक्ष्म मैं बड़ा हूं ऐसा सीधा कहना तो मुश्किल है परोक्ष रूप से ही कहा जा सकता है मेरा धर्म बड़ा है मेरा देश बड़ा है मेरी संस्कृति बड़ी इन सब के पीछे घोषणा एक ही मैं बड़ा हूं और तुम सोचते हो तुम ही सोचते हो कि भारतीय संस्कृति श्रेष्ठतम है चीनी सोचते हैं चीनी संस्कृति श्रेष्ठतम है और अमरीकी सोचते हैं कि अमरीकी संस्कृति श्रेष्ठतम है दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो ऐसा ही ना सोचता हो जरा इस पर विचार करो हिंदू सोचते हैं उनका ही धर्म श्रेष्ठ वही मुसलमान सोचता वही जैन वही बौद्ध वही ईसाई पारसी यहूदी जब सभी ऐसा सोचते हैं तो इसका संबंध धर्म से नहीं होगा इसका संबंध किसी और गहरी चीज से होगा जो सभी के भीतर छिपी हम हर बात में किसी ने किसी रूप में अपने अहंकार को सिद्ध करना चाहते हैं जरूर खूबियां हैं चीनी संस्कृति की अपनी खूबियां हैं लाओसो दिया दुनिया को चौंतसो दिया कंफ्यूशियस दिया भारतीय संस्कृति की अपनी खूबियां हैं बुद्ध दिए महावीर दिए कृष्ण दिए अरबी संस्कृति की अपनी खूबियां हैं मोहम्मद दी बाजीत बहाउद्दीन जलालुद्दीन सारे दुनिया की संस्कृतियों की अपनी अपनी खूबियां हैं लेकिन श्रेष्ठ कौन यह बात ही गलत यह विचार ही भ्रांत और इसके भीतर मूल आकांक्षा एक ही है कि सब तरह से सिद्ध हो जाए कि मैं श्रेष्ठ हूं और जो भी ये सिद्ध करना चाहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं उसे कहीं भीतर डर है कि वह श्रेष्ठ है नहीं नहीं तो सिद्ध क्यों करना चाहेगा हीनता की ग्रंथी ही श्रेष्ठता का दावा करती है मनस्विदों से पूछो वे यही कहेंगे जितना हीन व्यक्ति हो उतना चारों श्रेष्ठता का शोरगुल मचाता है इसलिए राजनीति में सिर्फ हीनता की ग्रंथि से पीड़ित लोग ही उत्सुक होते निकृष्टतम क्योंकि भीतर घाव की तरह हीनता काटती इसे किसी तरह फूलों से ढांक देना सिंहासनों पर विराजमान होकर इसे बुला देना मैंने कहानी सुनी है पेरिस के विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का जो विभागा अध्यक्ष था जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था उसने एक दिन आके सुबह सुबह ही अपनी कक्षा में घोषणा की कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति हूं विद्यार्थी हसे झककी तो वे उसे मानते ही थे दर्शन शास्त्र का कोई प्रोफेसर और विश्वविद्यालय में झक्की न माना जाए ऐसा होता ही नहीं पहली तो बात दर्शन शास्त्र में झक्की ही वो सुख होते हैं ऐसी धारणा फिर कोई साधारण झक्की नहीं होगा जब विभाग का अध्यक्ष हो गया तो असाधारण झक्की हो गए और आज तो हद्द हो गई इतने सीधे सीधे कोई कहता है लोग छिपा छिपा के कहते इस आदमी ने सीधे ही की घोषणा कर दी कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति विद्यार्थी तो सकते में आ गए लेकिन एक विद्यार्थी ने हिम्मत खड़े होकर की और पूछा कि आप दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं आप तो जो भी कहते हैं उसके पीछे जरूर कोई तर्क होगा आपकी इस घोषणा के पीछे क्या तर्क प्रक्रिया है समझाए तो उस प्रोफेसर ने कहा मुझे पता था कोई न कोई पूछेगा कि इसके पीछे तर्क की प्रक्रिया क्या है तो मैं सारी तैयारी करके आया उसने अपने झोले से दुनिया का नक्शा निकाला बोर्ड पर टांगा और कहा यह दुनिया का नक्शा है मैं तुमसे पूछता हूं कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है स्वभाव था सभी फ्रेंच थे उन्होंने कहा फ्रांस इसमें क्या पूछने की बात यह तो स्वतः सिद्ध है तो उस प्रोफेसर ने कहा तो बांकी दुनिया छोड़ दे फ्रांस सबसे श्रेष्ठ देश है यह सिद्ध हुआ तुम सब राजी होते हो हाथ तो उठा दो अब इतना ही मुझे सिद्ध करना है कि मैं फ्रांस में सर्वश्रेष्ठ हूं तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा और मैं तुमसे ये पूछता हूं कि फ्रांस में सर्वश्रेष्ठ नगर कौन सा है तब जरा विद्यार्थी समझे कि अब मामला गड़बड़ हुआ जा रहा स्वभावता वे सभी पेरिस के निवासी थे उन्होंने कहा पेरिस तो प्रोफेसर ने कहा फ्रांस को भी छोड़ दो अब रहा पेरिस अब पेरिस में निपटारा करना है और पेरिस में सर्वाधिक श्रेष्ठतम संस्था कौन सी निश्चित विश्वविद्यालय विद्यापीठ सरस्वती का मंदिर और उसने पूछा कि विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ विषय कौन सा है दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे तो सभी ने कहा दर्शन शास्त्र तो उसने कहा अब भी कुछ बाकी बचा है सिद्ध करने को मैं दर्शन शास्त्र का प्रधान अध्यापक मैं दुनिया का श्रेष्ठतम व्यक्ति ऐसे ही तर्क मेरा स्वास्थ्य श्रेष्ठ मेरा सिद्धांत श्रेष्ठ मेरी जाति श्रेष्ठ मेरा वर्ण श्रेष्ठ लेकिन सीधी सीधी बात क्यों नहीं कहते सीधी कहो तो अच्छा बीमारी साफ हो तो इलाज हो सके बीमारी जब छुप छुप के आती है तो इलाज करना मुश्किल हो जाता है। बीमारी जब नई नई शक्लें लेके आती है तो इलाज करना मुश्किल हो जाता है निदान ही मुश्किल हो जाता है इसलिए सदियां हो गई और निदान नहीं हो पा रहा है अगर तुम कहो कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूं तो पहले तो तुम भी डरोगे छाती कपड़ेगी ये कहे कैसे और सारे लोग संदेह उठाएंगे लेकिन तुम कहते हो भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ अब जिनके बीच तुम कह रहे हो वो भी भारतीय वो सब सिर में तुम्हारे साथ सिर हिलाएंगे कहेंगे कि बिल्कुल ठीक सत्य ही कहते हैं आप सत्य वचन महाराज क्योंकि उनका अहंकार भी इसी में सिद्ध हो रहा है जिसमें तुम्हारा फिर हिंदुओं के बीच कहो कि हिंदू श्रेष्ठ स्वभावता और फिर ब्राह्मणों के बीच कहो कि ब्राह्मण श्रेष्ठ तो कोई संदेह भी नहीं उठाएगा मगर इस तरह छिपे रास्तों से पीछे के रास्तों से कौन आ रहा है तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक अहंकार खूबियां हैं संस्कृतियों की सो सभी संस्कृतियों की खूबियां हैं और खूबियां हैं धर्मों की सो सभी धर्मों की खूबियां अगर वेद सुंदर है तो कुरान का भी कोई मुकाबला नहीं और अगर कुरान सुंदर है तो बाइबल अनूठी अद्वितीय है ये सारे स्रोत मगर इनकी तुलना मत करना ना तो कुरान वेद से श्रेष्ठ है न वेद बाइबल से श्रेष्ठ न बाइबल धमपत से श्रेष्ठ ये सब इतनी अनूठी चीजें हैं कि इनकी तुलना नहीं हो सकती गुलाब की गेंदे से तुलना कैसे करोगे और चंपा की चमेली से तुलना कैसे करोगे चंपा चंपा है चमेली चमेली है। चमेली की अपनी गंध है चंपा की अपनी गंध है और फिर चंपा को प्रेम करने वाले लोग हैं और चमेली को प्रेम करने वाले लोग भी फिर अपनी अपनी पसंद कुरान में जो है, कुरान में जो गीत है वो दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं उपनिषदों में जो साफ अभिव्यक्ति है जो सुपष्ट अभिव्यक्ति है दो दो चार जैसी ऐसी दुनिया की किसी शास्त्र में नहीं और बाइबिल की भाषा में जैसी पृथ्वी की सुगंध है जैसी ग्राम में ताजापन वैसा दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं बुद्ध के वचनों में जैसी शांति है जैसा अपूर्व संगीत शांति का सुनिका वैसा और कहां मिलेगा लेकिन ये सब अनूठे इनको तौलो मत तौलने की दृष्टि भ्रांत है ये कोई तराजू पर रख के तोले जाने वाली चीजें नहीं है ये काम तो तुम पागलों को छोड़ दो मगर ये जमीन पागलों से भरी और इतनी इस तरह की बातें चलती मैंने सुना एक बार दो अफीमची मिले पहला अफीमची बोला मेरे दादा का मकान इतना ऊंचा था कि एक बार एक बच्चा ऊपर से गिरा तो जमीन तक आते आते आदमी बन गया दूसरा भला क्यों चुप रहता उसने कुछ कम पी थी खिल खिला के हंसाओ बोला कि छोड़ो जी छोड़ो मेरे दादा के मकान से तो एक बार एक बंदर गिरा था जो जमीन तक पहुंचते पहुंचते आदमी बन गया <laughs> अफीम की माफ किए जा सकते हैं मगर यही दशा तो उनकी जिनको तुम समझदार कहते हो पंडित पुरोहित तुम्हारे महात्मा ये सब अफीम की है जरूर इन्होंने कोई सूक्ष्म अफीम पी रखी अहंकार की और अहंकार से बड़ी अफीम क्या है जागो इस तरह की व्यर्थ की बातों से अपने को मुक्त करो राजपथ पर जब कभी जयघोष होता है आदमी फुटपाथ पर बेहोश होता है भीड़ भटके रास्तों पर दौड़ती जब सफर का रहनुमा खामोश होता है एक सुनहरे सांप ने हमसे कहा आदमी के दांत में विस्कोस होता है मील के पत्थर अनंकित मौन है हा यही इतिहास का आक्रोश होता है मंत्र जपते ओठ जब जलने लगे ऋतविजों के आचरण में दोष होता है हम उन्हें आवाज दें मिलकर मयूख साथ जिनके जोश के कुछ होश होता है दुनिया में दो तरह के लोग हैं एक तो वे हैं जिनमें जोश है मगर होश नहीं उनकी संख्या बड़ी है निन्यानबे प्रतिशत वही लोग जिनमें जोश है मगर होश नहीं जिनमें बड़ी सक्रियता है मगर जरा भी शांति नहीं जिनमें बड़ी कर्मठता है मगर जरा भी बुद्धिमत्ता नहीं यही लोग दुनिया के उपद्रवों के कारण बुद्धिहीन लेकिन कर्मक्ष होश तो जरा नहीं मगर जोश बहुत हिंदू संस्कृति खतरे में और जोशीले लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि चाहे जान चली जाए बचा के रहेंगे न संस्कृति का कुछ पता है न संस्कृति के अर्थ का कुछ पता है मगर जोश और जोश को कहीं कोई निकास तो को चाहिए हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए तो कुछ निकास हो हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़े तो कुछ निकास हो कहीं कुछ उपद्रव हो घिराव हो हड़ताल हो तो कुछ निकास हो और दूसरी तरफ वे लोग हैं जिन्हें थोड़ा होश लेकिन जिनमें जोश नहीं जानते हैं मगर बैठे रहते मुर्दों की भांति मैं चाहता हूं मेरा सन्यासी ऐसा व्यक्ति हो जिसमें होश के साथ जोश मैं चाहता हूं भविष्य का आदमी होश और जोश को साथ संभाले अतीत की यही दुर्घटना रही है कि होश वाले लोग जोश वाले लोग नहीं थे जोश वाले लोग होश वाले लोग नहीं थे तो बुद्ध इतिहास के बाहर रह गए और बुद्धों ने इतिहास रचा तमूर और चंगेज खान और नादिर शाह और सिकंदर और नेपोलियन और हिटलर और माओसेतुंग इस तरह के लोग इतिहास लिखे इस तरह के लोगों ने इतिहास रचा और बुद्ध अलाउस और चौंतसुफ और, चौंतसु और जरथुस्त कहीं इतिहास के किनारों पर रह गए दुनिया अब ऐसे लोग चाहती है जिनमें होश भी हो और जोश भी हो और समतुल हो जिनके भीतर एक सम्यक्व हो जिनके भीतर कर्म की और ज्ञान एक सम्मिलित धारा हो इसलिए मैं अपने सन्यासी को संसार छोड़ने को नहीं कह रहा हूं संसार छोड़ के तुम बुद्ध हो जाओगे तुम में होश तो होगा लेकिन जोश नहीं रह जाएगा और मैं अपने सन्यासी को सिर्फ संसारी भी नहीं रहने देना चाहता कि जोश तो बहुत हो होश बिल्कुल ना हो मैं चाहता हूं तुम संसार में रहो और सन्यासी बोध ही वृक्षों के नीचे बैठकर तुम बुद्ध बनना तुम्हें दुकानों में बाजारों में मकानों में पत्नी और बच्चों के बीच घिरे हुए जीवन के सारे संघर्ष के बीच बुद्धत्व को उपलब्ध करना तुम्हें यही सोरगुल में ध्यान को साधना है यही समस्याओं की भीड़ में तुम्हारी समाधि पके तो तुम एक नई मनुष्यता का सूत्रपात कर सकोगे यह सूत्रपात अत्यंत जरूरी रोशनी को कुचल रहे हैं लोग वक्त से पहले ढल रहे हैं लोग ऊंचे कद और तंग दरवाजे कितना झुककर निकल रहे हैं लोग जिसम साबित दिखाई देते हैं अपने अंदर पिघल रहे हैं लोग एक अंधी सुरंग के भीतर एक मुद्दस चल रहे हैं लोग पास आकर भी इन सलीबों के कितने खुश हैं उछल रहे हैं लोग बीमारियों पर प्रसन्न है लोग बीमारियों के लिए झंडे ऊंचे किए ये हिंदू होने का अहंकार ये मुसलमान होने का अहंकार ये भारतीय होने की मूर्ता ये चीनी होने का पागलपन इन सब को तुम समझो कि फांसियां हैं मगर इनको देख देख के लोग उछलते कूदते शोभा यात्राएं निकालते अपनी ही लाश अपने कंधों पर ढो रहे हो अपनी ही मौत का आयोजन अपने हाथ से कर रहे हो प्राणों में कैंसर फैलता जा रहा है लेकिन उसी कैंसर को तुम समझ रहे हो तुम्हारी जीवन संपदा नहीं सुरेंद्र कुमार भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति नहीं न कोई और संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति है। ये सोचने का ढंग अलग बहुत फूल है परमात्मा के इस जगत में बड़ा वैविध्य है और वैविध्य है इसलिए सौंदर्य है सुंदर है यह जगत अगर यह गुलाब ही गुलाब से भरा होता तो गुलाब का भी सौंदर्य नष्ट हो जाता गुलाब भी इसलिए सुंदर है कि यहां केवड़ा भी होता है गुलाब भी इसलिए सुंदर है कि यहां कमल भी होता है ये जो विविधता है इसको नष्ट करने का बड़ा आग्रह लोगों के मन में सदियों से लोग कोशिश कर रहे हैं हिंदू चाहते हैं सारी दुनिया हिंदू हो जाए मुसलमान चाहते हैं सारी दुनिया मुसलमान हो जाए ईसाई चाहते सारी दुनिया ईसाई हो, हो, हो जाए जैन चाहते सारी दुनिया जैन हो जाए मगर कोई ये नहीं पूछता वैविध्य मिट जाए तो जिंदगी बड़ी बेरोनक हो जाएगी रहने दो सब तरह के लोग रहने दो ढंग ढंग की संस्कृतियां रहने दो ढंग ढंग के गीत ढंग ढंग के वाद्य इस सारे वैविध्य को मिटाओ मत बढ़ाओ सजाओ समारो और फिर भी जानों के भीतर आदमी एक वस्त्र भिन्न है परिधान भिन्न है भीतर आदमी एक क्योंकि भीतर आदमी के परमात्मा विराजमान है परमात्मा पर किसी की बपोती नहीं है ना भारतीय की ना पाकिस्तानी की दूसरा प्रश्न भगवान मनुष्य इतना दुखी और उदास क्यों हो गया है आज ही हो गया है ऐसा नहीं आदमी सदा से दुखी और उदास है हां आज दुख और उदास ये दुख ये चिंता ये उदासी समझने की समझ आदमी में ज्यादा आ गई है तो सदा से दुखी लेकिन इतना बोध नहीं था इसलिए गुजारे जा रहा गुजारे जाता रहा आदमी सदा से दुखी था लेकिन उसने अपने दुख को छिपाने की बड़ी सुविधाएं खोजनी थी पिछले जन्मों के पापों का फल भोग रहा हूं तो दुख झेलना आसान हो जाता कि परमात्मा ने भाग्य में जो लिख दिया है वह होकर रहेगा तो नियति है अपने किए क्या होगा इसलिए जो है ठीक है जैसा है ठीक फिर चार दिन की जिंदगी है गुजार लो आज ना तो अतीत के जन्मों के सिद्धांत काम आ रहे हैं न परमात्मा विधि का लेखक रह गया है लोगों के मन में बहुत संदेह उठे संदेह शुभ लक्षण संदेह का अर्थ है समझ पैदा हो रही विश्वास खंडित हो गए अच्छा हुआ क्योंकि विश्वास आदमी को अंधा रखते हैं। ध्यान रखना मैं श्रद्धा का पक्ष पाती हूं विश्वास का विरोधी विश्वास का अर्थ होता है दूसरों ने तुम्हें जो दे दिया उधार और तो श्रद्धा का अर्थ होता है अपने अनुभव से जिसे पाया श्रद्धा का अर्थ होता है स्वयं की प्रतीति और विश्वास का अर्थ होता है दूसरों के द्वारा डाले गए संस्कार विश्वास एक तरह की मानसिक आदत है और श्रद्धा जीवन शक्ति की खोज विश्वास संदेह के विपरीत विश्वासी संदेह को दबा के बैठा रहता है और श्रद्धा संदेहों का उपयोग कर लेती संदेह की सीढ़ियां बना लेती हर संदेह अगर ठीक ठीक ईमानदारी से जिया जाए तो श्रद्धा तक लाता है लाएगा ही संदेह में बीच छिपे श्रद्धा के इसलिए मैं नहीं कहता कि संदेह को दबाना मैं नहीं कहता कि संदेह की तरफ पीठ करना मैं तो कहता हूं संदेह को पूरा पूरा जीना निखारना धार रखना ताकि तुम्हारी श्रद्धा नपुंसक ना हो तुम्हारी श्रद्धा सारे संदेहों को पार करने के बाद होगी तो फिर कोई संदेह उसे गिरा ना सकेगा साधारण विश्वासी आदमी बड़ा डरा रहता कि कोई संदेह न जगा दे कोई ऐसी बात ना हो जाए कि वो थोथा विश्वास जो ऊपर से थोप लिया है टूट जाए उखड़ जाए जैसे कच्चे रंग मुंह पे पोत लिए हो तो बरसात से डर लगता है मैंने सुना है लखनऊ में एक आदमी रास्ते पर पंखे बेच रहा था लखनवी लहजे में बड़ी सुंदर आवाज में जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था कि ऐसे पंखे न तो कभी बने और न फिर बनेंगे या पंखे इन पंखों की खूबियों का कोई अंत नहीं एक रईस ने गर्मी के दिन थे पसीना पसीना हो रहा था खिड़की खोली और पंखे वालों को भीतर बुलाया और कहा कि बड़े देर से चिल्ला रहे हो क्या खूबी है इन पंखों की तो उस पंखे वाले ने कहा कि इन पंखों की खूबी यह है कि ये कभी टूटते नहीं ये तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे बच्चों के बच्चों तक काम आएंगे ये टूटते ही नहीं रईस ने पंखा खरीद लिया वह आदमी जा भी नहीं पाया था रईस ने पंखा एक दो बार ही किया होगा कि टूट गया क्यों तो बड़ा हैरान हुआ सस्ते से सस्ते पंखे भी कुछ दिन तो चलते हैं। और ये शाश्वत पंखा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला था एक ही दो बार हवा करने में टूट गया बहुत हैरान हुआ लेकिन वह आदमी जा चुका था दूसरे दिन की प्रतीक्षा की उसने कि शायद फिरने के साथ फिर दोपहर वही आवाज अनूठे पंखे न पहले कभी बने ना फिर कभी बनेंगे उसने उस आदमी को बुलाया उसने कहा कि तेरी हिम्मत की दाग देनी होगी ये टूटा हुआ पंखा पड़ा है और तू कहता था अनूठा पंखा और इस सड़े पंखे थे तुम उससे पांच रुपए लूट ले गए उस पंखे वाले ने आंख भी न झपकी उसने कहा तो इसको सिर्फ एक ही अर्थ होता है कि आपको पंखा करना नहीं आता उस रईस ने कहा हद हो गई और भी देखो बेशर्मी दे की भी कोई सीमा बेईमानी की भी कोई सीमा मुझे पंखा करना नहीं आता पंखा कैसे किया जाता तो उस ने कहा कि पंखा करने का ढंग पंखे को हाथ में रख के सामने रख लो और सिर को हिलाते रहो ये पंखा सांसवत है मगर ढंग ढंग से किया जाए तो ये कोई ढंग है हिला दिया होगा पंखा टूट गया पंखा हिलना नहीं चाहिए फिर हिलाओ पंखे को सामने रखो हवा भी होगी पंखा भी रहेगा तुम्हारी श्रद्धाएं जिनको तुम श्रद्धा कहते हो श्रद्धाएं नहीं विश्वास है बस ऐसे हैं जरा में टूट जाएंगे इसलिए तथाकथित विश्वासी बहुत डरा रहता कि कोई संदेह न जगाते जिसके जीवन में श्रद्धा है वो संदेहों से डरता ही नहीं वो तो संदेहों को निमंत्रण दे आता है कि आओ क्योंकि तो श्रद्धा संदेश बहुत आगे की बात है लेकिन संदेहों को पार करके आए हो तब सु तुम पूछते हो मनुष्य इतना दुखी उदास क्यों हो गया मनुष्य सदा दुखी था लेकिन सांत्वना करता रहा था सदा उदास था लेकिन अपनी उदासी के लिए व्याख्याएं खोजता रहा था आज पहली दफा व्याख्याएं व्यर्थ हो गई हैं सांत्वनाएं उखड़ गई हैं आज पहली दफा आदमी ने पंखे को सामने रखकर सिर हिलाना बंद कर दिया है पंखा टूट गया है पंखा हिलाया कि टूट गया आज मनुष्य सब तरह के संदेहों से घिरा हुआ खड़ा है सब तरफ अंधेरा मालूम होता है क्योंकि जिन दियों पर भरोसा किया था वो दिए नहीं थे सिर्फ कल्पना के जाल थे अब मनुष्य को सच्चे दिए की तलाश करनी होगी ये शुभ घड़ी मैं इससे चिंतित नहीं हूं मैं इससे आनंदित और तुमसे भी मैं कहूंगा सुदास आनंदित हो ये शुभ घड़ी है कि झूठी सांत्वनाएं उखड़ गई झूठे सिद्धांत कचरे में गिर गए आदमी ने पहली दफा आंख खोली आदमी ने पहली दफा जीवन को देखने की चेष्टा शुरू की है निश्चित ये कठिन मार्ग है आदमी प्रौढ़ हुआ है इसलिए बचपन की परियों की कथाएं अब काम नहीं आएंगी अब बच्चों के लिए गढ़े गए ईश्वर के सिद्धांत भी अब काम नहीं आएंगे अब ज्यादा देर नहीं लगेगी कि तुम गणेश उत्सव मनाते ही रहो मनाते ही रहो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई अभी भी खींचे जा रहे हो लकीर के फकीर हो पुराने इसलिए मुर्दा लकीरों को भी पीटे जा रहे हो सांप वहां है ही नहीं और तुम अब भी लकड़ी पीटे जा रहे हो पुरानी आदत हो गई लेकिन तुम्हारे पुराने सिद्धांत धारणाएं सब निस्तेज हो गए उन्होंने आभा खो दी उनके आधार गिर गए उनकी बुनियाद सड़क गई तुम्हारे सारे मंदिर धूलधूसित हो गए और स्वभाव था ऐसी अर्चन की घड़ी पहले कभी ना आई थी आदमी प्रौढ़ ना हुआ था बच्चों को हम खिलौने दे देते बस खिलौने में उलझ जाते लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर तुम खिलौनों में ना उलझ सकोगे ऐसा ही आदमी प्रौढ़ हो गया है अब तुम स्वर्ग नर्क की कथाएं किसको धोखा दे पाओगे उन कथाओं से और तुम्हारे अजीब अजीब ईश्वर के सिद्धांत कि ईश्वर आकाश में बैठा है कि तीन चेहरे वाला है कि ऐसा है कि वैसा है अब तुम किसको समझा पाओगे कि खीर सागर में लेटा है नाभि में से कमल उगा अब तुम किसको समझाओगे किस क्षीर सागर की बात कर रहे हो कहां है छीर सागर तुम्हारा कहां है तुम्हारे कैलाश आदमी ने सब छान डाला यूरी गागरन ने जब अंतरिक्ष की यात्रा की पहली बार और लौटा वापस जमीन पर तो रूस में उससे जो पहली बात पूछी गई वो ये कि अंतरिक्ष में ईश्वर मिला यूरी गागरन ने कहा मैंने बहुत तलाशा अंतरिक्ष में मैं इसी खोज में था कि और कुछ मिले या न मिले कम से कम ईश्वर मिल जाए मगर कोई ईश्वर है ही नहीं तो मिलता कैसे रूस में उन्होंने एक बड़ा म्यूजियम बनाया जिसमें अंतरिक्ष से लाई गई सारी चीजों को रखा गया है चांद से लाए गए पत्थर जमीन के टुकड़े वो सब उसमें संभाल के रखे गए सारे चित्र उस म्यूजियम के दरवाजे पर लिखा है एक वचन कि हमने अंतरिक्ष में जाकर देख लिया वहां कोई ईश्वर नहीं लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर नहीं इससे सिर्फ इतना सिद्ध होता है कि पुरानी धारणा व्यर्थ हो गई हमें अब ईश्वर को भी नई भाव भंगिमा देनी होगी अब ईश्वर व्यक्ति की तरह नहीं हो सकता अब तो ईश्वर शक्ति की तरह हो सकता है अब ईश्वर जगत का सृष्टा ऐसा नहीं हो सकता अब तो ईश्वर जगत की सृजनात्मकता क्रिएटिविटी ऐसा होगा अब ईश्वर के दर्शन करने की बात फिजूल है अब तो तुम्हारे भीतर जो दृष्टा बैठा है वही ईश्वर है एक क्रांति घट गई पहले हम सोचते थे ईश्वर दृश्य है उसे देखा जा सकता है अब हमें एक क्रांति करनी होगी ईश्वर दृश्य नहीं है दृष्टा है जिन्होंने पहले भी जाना है उन्होंने भी यही कहा है कि ईश्वर दृष्टा है दृश्य नहीं लेकिन वे इन्हें गिने लोग थे उंगलियों पे गिने जा सकें? आज पूरी पृथ्वी बड़े संदेश से भर गई इसलिए सुदास बहुत दुख है और बहुत उदासी मगर ये दुख और उदासी ऐसे ही है जैसे रात बहुत अंधेरी जब हो जाती है तो खबर देती है कि सुबह करीब है क्योंकि पुरानी धारणाएं गिर गईं पुराने सिद्धांत गिर गए पुराने शास्त्र अर्थहीन हो गए पुराने संबंध पुराना समाज पुराने समाज की व्यवस्था सब अस्त व्यस्त हो गई सब डोल हो गई आदमी बिल्कुल अकेला हो गया है इसलिए बहुत उदास है इतना आदमी अकेला कभी नहीं था समाज का अंग था हर आदमी किसी समाज किसी गांव किसी भीड़ का अंग था आज भीड़ में भी हो तो भी अकेले हो ऐसा अकेलापन उदास करता है लेकिन अगर इस अकेलेपन का ठीक ठीक उपयोग कर लो तो यही अकेलापन समाधि बनेगा ध्यान बनेगा और यही अकेलापन आनंद का स्रोत हो जाएगा इसी अकेलेपन से गंगा बहेगी आनंद की कहा गए घर से घर लगे हुए बतियाते द्वार कहां गए हवा और पानी से लहराते प्यार दीवारों की स्थिति द्वारों के दिशाबोध, एक सिरे से गायब पंथे अंतर्विरोध मातमी लिबासों में लिपटे उत्सव त्योहार खाटे पकड़े ज्योड़ी बूढ़े नौबत खाने मस्जिद से मुंह खड़े हुए बुतखाने तटवासी अनुभव स्थितियों को धकियाते ज्वार रीत गई असम ही नेह छोह की भाषा फिर भी हम बांधे हैं आसमान से आशा चुप गए जन्म से कंधे देने तक के व्यवहार एक पुराना जगत हमने बनाया था वो सब का सब विदा हो गया है आदमी एक महाशून्य में खड़ा है न पुराने संबंधों में कुछ अर्थ रह गया है न पुरानी औपचारिकता में प्राण रह गए न पुराने सिस्टा शिष्टाचार में कोई आत्मा बची और नया हम जन्म नहीं दे पा रहे पुराना मर गया है उसकी लाश सड़ रही है और नए की कहीं कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती मैं उस नए को ही पुकार दे रहा हूं तुम्हारे भीतर मैं उस नए को ही निर्माण करने की महत्व लगाऊ एक नया ही मनुष्य चाहिए नई धारणाओं से सजा अस्तित्व के प्रति नई उमंगों से भरा परमात्मा की एक नई ही प्रति थी एक नया साक्षात मंदिरों मस्जिदों पंडित पुजारियों काशी और काबा से मुक्त एक मनुष्य चाहिए जो पूरी पृथ्वी को अपना माने पूरी मनुष्य जाति को अपना माने और ये आज संभव है ये इसके पहले कभी संभव भी नहीं था लेकिन बजाय इसके कि हम इस महत्व संभावना की घड़ी को आनंद में रूपांतरित करें हम सिर्फ सड़ी हुई लाश के पास बैठे दुर्गंध से भर रहे हैं। चुनौती सामने खड़ी जीवन एक महाप्रश्न चिन्ह बन गया है बजाय इसके कि हम चुनौती को अंगीकार करें और अभियान पर निकलें, हम अभी भी इस आशा में बैठे कि शायद पुरानी राख में टटोलने से कोई अंगार मिल जाएगी नहीं नहीं नई अंगार चलानी पुरानी अंगार बिल्कुल बुझ गई राख हो गई अब उसमें मत टटोलते बैठे रहो अब तो हमें फिर से निर्माण करना होगा और अगर तुम्हें थोड़ी भी समझ हो तो फिर से निर्माण करने का अवसर कितना बड़ा सौभाग्य है मुल्ला नसरुद्दीन कविता पाठ कर रहे थे श्रोताओं में एक तरफ हलचल देखकर वे रुके क्या आपको काव्य पाठ सुनाई दे रहा है एक श्रोता बोला नहीं इसलिए तो हलचल मची इसलिए तो लोग बेचैन यह सुनते ही माइक्रोफोन ठीक किया गया और नसरुद्दीन ने पुनः कविता पाठ शुरू किया लेकिन अब दूसरी तरफ श्रोताओं में हलचल मच गई और पहले से भी ज्यादा नसरुद्दीन बोले क्यों भाई अब क्या परेशानी है क्या अभी भी पाठ सुनाई नहीं दे रहा है कई श्रोता उठ खड़े हुए और बोले परेशानी यह है कि अब काव्य पाठ सुनाई दे रहा है अब तक आदमी आंख बंद किए चल रहा था जैसे कोल्हू के बैल चलते हैं दुख था मगर आंख बंद थी आँख खुल गई और दुख है। दुख वैसा का वैसा है सुदास ऐसा मत सोचना कि पहले का आदमी सुखी था इस तरह की बातें तुम्हारे पंडित और पुरोहित और तुम्हारे तथाकथित साधु और संत तुम्हें समझाते हैं कि पहले का आदमी बहुत सुखी था पहले सतयुक्त था पहले स्वर्णयुक्त था दुनिया में दो तरह के अफीम के नशे एक कि पहले स्वर्ण युग था और दूसरा कि स्वर्णयुग आगे आएगा ये दोनों नशे एक नशा धार्मिक लोगों का है हिंदुओं का मुसलमानों का जैनों का बौद्धों का और एक नशा अधार्मिक लोगों का है कम्युनिस्टों का सोशलिस्टों का फैसिस्टों का स्वर्णयुग आगे एक का स्वर्णयुग पीछे एक का स्वर्णयुग आगे दोनों ही बुलावे के रास्ते इसलिए दोनों को मैं असीम कहता हूं मार्क्स ने कहा है धर्म अफीम के नशे ठीक कहा है लेकिन मार्क्स ने जो कुछ भी निर्मित किया वो अफीम का नया नशा है फर्क इतना ही है कि पुरानी अफीम अतीत में भरोसा रखती थी नई अफीम भविष्य में भरोसा रखती जबकि अस्तित्व का केवल एक ही रूप होता है वर्तमान अस्तित्व तो अभी है मैं तुमसे कहता हूं सतयुग अभी है स्वर्णयुग अभी है ना तो पीछे था और ना आगे होगा तुम मेरी अगर बात न मान सको तो जरा अपने पुराणों में उठा कर देखो तुम किस सतयुग की बातें कर रहे हो लोग इस तरह बातें करते हैं जैसे सारे पाप अब हो रहे हैं जरा अपने पुराण टठोलो और तुम चकित हो जाओगे तुम हैरान हो जाओगे तुम जिन स्वर्ग के देवताओं को बड़ा पवित्र मान रहे हो जरा अपने पुराणों में खोज तो स्वर्ग के देवता जमीन पर उतरकर कर कर जाते और साधारण स्त्रियों के साथ ही नहीं ऋषियों की पत्नियों को भी नहीं छोड़ते ये स्वर्णयुक्त था जब देवता भी इतने भ्रष्ट थे ये स्वर्णयुक्त था जब तपस्वियों को भ्रष्ट करने का आयोजन देवताओं का एकमात्र काम था कि भेजो एकदम उर्वशी कोई बेचारा ध्यान कर रहा है तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है कोई आंख बंद किए शांत बैठा अपनी माला जप रहा है भेजो उर्वशी भ्रष्ट करो उसे ये स्वर्णयुक्त था जहां देवता भी इतने गए बीते थे तुम जरा अपना पुराना इतिहास जो पुराणों में छिपा पड़ा वो उठा के देखो कोई पढ़ता नहीं पुराण शायद इसलिए लोग नहीं पढ़ते कि पढ़ेंगे तो बड़ी गिलानी होगी ब्रह्मा से लेके इंद्र तक तुम्हारे सारे देवता अत्यंत भ्रष्ट थे उनकी भ्रष्टता की कोई सीमा भी नहीं पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा अपनी बेटी पर ही मोहित हो गए ऐसा तो अब भी नहीं होता अपनी बेटी के ही पीछे चल पड़े उसी के प्रति कामातुर हो गए और ब्रह्मा महादेव है सृष्टा है जगत के वेदों में सोमरस की बड़ी चर्चा है वैज्ञानिक कहते हैं कि सोमरस कोई खो गई जड़ी बूटी जो रही होगी भांग गांजा चरस अफीम जैसी उसे पीपी -पी के देवता मस्त हो रहे थे पश्चिम के बहुत बड़े विचारक आलदूएस हक्सिले ने तो लिखा है कि सोमरस एल एस जैसी कोई चीज थी और भविष्य में एलो एस हक्सीने लिखा है कि जब हम एलएसडी की शोध को पूरा कर लेंगे तो जो अंतिम हमारे हाथ में मादक द्रव्य लगेगा सारी वैज्ञानिक शोध के बाद अच्छा होगा उसका नाम हम सोमा रखें वेद के ऋषियों की स्मृति में यज्ञ हो रहे थे तुम्हारे स्वर्ण युग में जिनमें गौ माता के भक्त गौ की बलि बलि चढ़ा रहे थे घोड़े काटे जा रहे थे नरमेद भी हो रहे थे स्वर्णयुग सतयुग लोगों को यह भ्रांति है कि अब लोग खराब हो गए अगर लोग अब खराब हो गए तो बुद्ध किसको समझा रहे थे 24 घंटे चोरी मत करो बेईमानी मत करो भ्रष्टाचार मत करो हिंसा मत करो हत्या मत करो किसको समझा रहे थे पुराने से पुराने शास्त्र भी इन्हीं शिक्षाओं से भरे ये शिक्षाएं बताती हैं कि लोग चोर थे नहीं तो किसको समझा रहे हो कि चोरी मत करो जहां कोई चोरी ना हो वहां बुद्ध और महावीर और कृष्ण और पतंजलि लोगों को समझाते फिरें कि चोरी मत करो तो का दिमाग खराब है ये पागल है जहां कोई चोरी करता ही नहीं वहां क्या समझा रहे हो कि चोरी मत करो कोई तो खड़े हो कहता कि महाराज क्यों व्यर्थ मेहनत कर रहे हो चोरी यहां कोई करते ही नहीं हैं वे कहानियां जो कहती हैं कि घरों में ताले नहीं डाले जाते थे एक कारण हो सकता है ताले न डालने का कि घर में कुछ हो ही ना लेकिन चोरी तो होती थी नहीं तो बुद्ध क्यों कहते हैं कि चोरी मत करो और महावीर ने अचोरी को महाव्रत क्यों कहा पांच महाव्रतों में और हिंसा तो डट के हो रही थी महावीर को अहिंसा का पाठ देना पड़ा बेईमानी सघन थी कब था स्वर्णयुग कब था आदमी सुखी कभी नहीं था लेकिन हा एक मूर्छा थी एक तंद्रा थी वो तंद्रा टूट गई है आज अच्छा हुआ टूट गई टूट गई तो अब हम उपाय कर सकते हैं सुखी होने का लेकिन सुख दूसरी भ्रांति में मत पड़ जाना कि समाजवाद आएगा तो मिलेगा कि साम्यवाद आएगा तो मिलेगा कि वर्ग विहीन समाज की रचना होगी तो मिलेगा सुख का कोई संबंध बाहर से नहीं सुख अंतर्दशा है जो निर्विचार हो जाए उसे अभी और यही मिल जाएगा और फिर कब समाज वर्ग विहीन होगा तब तक तुम जिंदा रहोगे और सवाल तुम्हारा है रूस में क्रांति हुए 60 साल हो गए अभी तक भी कोई सुख की झलक दिखाई नहीं पड़ती तो बहुत दूर रूस अभी भी इतना भयभीत रहता है बाहर से कोई देश में अंदर ना आए रूसी देश के बाहर ना जाएं क्योंकि ओलंपिक वगैरह में रूसी देश के बाहर जाते हैं तो फिर लौटने नहीं चाहते क्या, क्या हो जाता है उनको रूस के बाहर आके उनको पता चलता है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई रूस में एक तरह की समानता आई है गरीबी बांट दी गई बांटने को अमीरी तो थी भी नहीं जैसे भारत में अगर समाजवाद आए तो क्या करोगे बांटोगे क्या खाक गरीबी बांट लोगे हाँ सब समान रूप से गरीब हो सकते हैं। आध बिरला एक आध टाटा एक आध सिंघानिया इनको करोगे क्या बांट लोगे मारने से किसके हाथ क्या पड़ने वाला है वही रूस में हुआ गरीबी की दृष्टि से सब लोग समान हो गए लेकिन आदमी ऐसा मूड़ है कि गरीबी की समानता को सुख समझ सकता है हां बाहर का उसे पता नहीं चलना चाहिए आदमी को बड़ा कष्ट होता है दूसरों को सुख में देख के अपने को दुख में देख के इतना कष्ट नहीं होता आदमी को बड़ा सुख मिलता है दूसरे को कष्ट में देख के अगर सभी बराबर कष्ट में हैं, तो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं लोग कहते हैं अब क्या करना है क्या झंझट लेकिन अगर एक आदमी सुखी हो जाए तो बाकी सारे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। उसके सुख के कारण दुखी हो जाते हैं। रूस से बाहर जो लोग आते हैं बाहर की दुनिया देखते हैं वो बड़े चकित होते हैं उनको बिल्कुल धोखे में रखा जा रहा है उन्हें बाहर की दुनिया के संबंध में गलत खबरें दी जा रही गलत पाठ पढ़ाए जा रहे साठ साल में सुख तो बिल्कुल नहीं हुआ सिर्फ लोगों की आजादी खो गई सब तरह की आजादी खो गई मैंने सुना है कुत्तों की एक प्रदर्शनी हुई पेरिस में उसमें सारी दुनिया के कुत्ते इकट्ठे हुए रूसी कुत्ते भी आए बड़े मजबूत कुत्ते रूसी कुत्ते बड़े पहलवान छाप कुत्तों ने उनसे पूछा कि रूस के क्या हालचाल है कैसी चल रही जिंदगी वह तो उन्होंने बड़ी शान बगारी कि जब से समाजवाद आया जब से साम्यवाद आया सुख ही सुख है खाने को सुंदर सुंदर भोजन रहने को सुंदर सुंदर मकान घूमने फिरने को बगीचे क्या नहीं है उनकी बातें सुनके के फरासी सी कुत्तों के मन में बड़ी ईर्षा जगी बड़ी लाड़ टपकी उनकी जीवों से जब जाने का दिन आया तो रूसी कुत्तों ने फरासी सी कुत्तों से कहा कि हमें कहीं छिपा दो हम जाना नहीं चाहते पूछा अरे जहां इतना सुख है कि हम सोच रहे थे कि कोई मौका मिल जाए तो हम भी वहीं आ जाए तुम जाना क्यों नहीं चाहते उन्होंने कहा तुम सच्ची बात पूछते हो तो ये कि और सब तो ठीक है लेकिन भोंकने की आजादी बिल्कुल नहीं भोंक नहीं सकते और कुत्तों को भोंकने की आजादी ना हो तो कुत्तों की आत्मा ही मर गई समझो कुत्तों की आत्मा ही क्या है उनके भोंकने में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है न तो अतीत में कोई रामराज्य था और न भविष्य में कोई रामराज्य होने वाला है अतीत में रामराज्य जो लोग बताते हैं वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं और जो भविष्य में बताते हैं वो भी धोखा दे रहे हैं अगर कोई रामराज्य हो सकता है तो अभी राम राज्य से मेरा अर्थ किसी दशरथ पुत्र राम का राज्य नहीं वो तो कोई बहुत सुंदर दिन न रहे होंगे कोई अच्छे दिन न रहे होंगे राम के पिता दशरथ ने बुढ़ापे में शादी कर ली थी तो उसकी वजह से सब उपद्रव हुआ बुढ़ापे में शादी की ये रामराज ये स्वर्णयुग ये सत्युग बूढ़े दशरथ को अभी कामवासना से छुटकारा नहीं मिला और इसी स्त्री इस के बातों में आके अपने बेटे को चौदह साल के लिए जंगल का आदेश दे दिया कि निकल जाओ घर से इस बूढ़े में कोई बल रहा होगा कोई आत्म बल रहा होगा यह तो मालूम होता है कि अपनी पत्नी का बिल्कुल चाकर रहा होगा बुढ़ापे में शादी जो लोग करते हैं अक्सर उनकी ऐसी गति हो जाती और राम में इतना भी बल न था कि गलत बात के खिलाफ खड़े हो सकते डकियानुषी रहे होंगे मान ली आज्ञा चाहे गलत सही मान ली आज्ञा और इसलिए पीढ़ियों दड़ पीढ़ियों से इस देश में हम राम का गुणगान सुनते रहे वो इसीलिए कि सब आज्ञा मानो सब आज्ञाकारी बनो और जो देश इतनी भी क्षमता नहीं रखता कि गलत आज्ञाओं के खिलाफ खड़ा हो सके वहां क्रांति कैसे होगी राम चले गए जंगल गलत बात फिर चाहे पिता की भी क्यों ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है गलत बात के सामने झुकना गलत है फिर राम को राज्य का बड़ा मोह रहा होगा राज्य के मोह के पीछे फिर सीता का भी त्याग कर दिया अगर यूं ही था तो खुद भी चले गए होते सीता के साथ तो कुछ शान की बात होती और राम का राज्य तो रामराज्य राज्य कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि कहानी है कि शूद्र के कानों में सीसा भरवा दिया था गर्म करवा के पिघला के क्योंकि उसने वेद वचन सुनने की जरूरत की थी ये रामराज्य जहां एक शूद्र वेद वचन ना सुन सके महात्मा गांधी इन्हीं राम का गुणगान कर रहे हैं और दूसरी तरफ शूद्र को हरिजन बता रहे हैं और इन्हीं हरि ने एक शूद्र के कानों में सीसा पिघलवा के भरवा दिया उसके प्राण ही ले लिए होंगे उसको बहरा कर दिया क्योंकि उसने वेद वचन सुन लिए थे ना तो अतीत में कोई राम राज्य था और भविष्य में कोई होगा फिर मैं किस राम राज्य की बात करता हूं एक राम तुम्हारे भीतर सोया है दशरथ के बेटे राम की नहीं एक राम तुम्हारे भीतर सोया है एक ईश्वर तुम्हारे भीतर विराजमान है, उसको जगाओ उसकी जागृति में राम राज्य वह जग जाए तो सब दुख मिट जाता है सब पीड़ा मिट जाती सब मृत्यु सब भय समाप्त हो जाते तुम्हारे भीतर सोया हुआ राम जग जाए तो बस अमृत से तुम्हारा संबंध हो गया सुदास आज जरूर आदमी दुखी है लेकिन आदमी सदा से दुखी रहा है आज उसे पता चल रहा है आज होश में क्लोरोफार्म उतर गया क्लोरोफार्म देते ना किसी मरीज को थोड़ी देर बाद क्लोरोफार्म उतर जाता है जब क्लोरोफार्म उतर जाता तब उसे पीड़ा का पता चलता है ऑपरेशन हो गया अब उसे दर्द मालूम होता है एक क्लोरोफार्मी मनुष्य जाति पीए बैठी रही है अतीत में धर्म का एक नशा था जो घोट घोंट के पिलाया गया था वो उतर गया वो उखड़ गया विज्ञान के विकास ने क्लोरोफार्म की पुरानी पद्धति तोड़ दी आदमी होश में आ गया होश में आया तो दुख का पता चल रहा है पीड़ा का पता चल रहा है संताप का पता चल रहा है चिंता का पता चल रहा है मगर यह अच्छा है क्योंकि पता चल रहा है तो हम मिटाने का कुछ उपाय कर सकेंगे उपाय एक कि तुम्हारे भीतर स्थिरता आए मौन समाए उपाय एक कि तुम्हारे भीतर चित्त शून्य दशा पैदा हो मन से मुक्ति हो निर्विचार सघन हो पतंजलि जिसको कहते निर्विकल्प समाधि वही रामराज्य। और तुम्हारे भीतर अगर दिया जल जाए निर्विचार समाधि का तो जो बुझे दिए हैं वे भी तुम्हारे पास आके जल सकते इस सारी दुनिया एक दीपावली मना सकती है लेकिन जब मैं ये कहता हूं तो स्वभावतः मैं तुम्हें कोई सांत्वना नहीं दे पाता तुम्हें अगर कह देता कि पीछे सब ठीक था तो तुम पीछे के सपनों में खो जाते या तुमसे कह देता आगे सब ठीक हो जाएगा तो तुम आगे की कल्पनाओं में खो जाते लेकिन जब मैं कहता हूं अभी कुछ करना तो बड़ी मुश्किल होती क्योंकि मनुष्य बड़ा आलसी है बड़ा तामसी है कुछ करना है अभी मन सदा टालने का होता है कल्प टाल दो बीते कल्प टालो आने वाले कल्प टालो आज मत छेड़ो उपद्रव क्योंकि आज अगर करना है तो करना होगा इसलिए सुदास मेरी बात ठीक लगे तो भी तुम उससे बचना चाहोगे मैंने सुना है एक महात्मा के पास एक नया नया शिष्य आया शिष्य बहुत आलसी गुरु ने उसकी आदत सुधारनी चाही। एक रात दोनों सोने जा रहे थे खाट पर लेट गए थे शिष्य को उठाने के लिए गुरु ने कहा कि शायद बरसा रही है, गाय को अंदर ले आओ शिष्य लेटे लेटे ही बोला गुरुजी, अभी एक बिल्ली निकली थी मैंने उसमें हाथ फेर कर देखा था बाहर बरसा नहीं हो रही क्योंकि बिल्ली सूखी थी गुरु ने उसे उठाने के लिए फिर कहा देख तो जरा घड़ी में कितने बजे शिष्य बोला गुरु अभी हम सोने वाले हैं समय जानकर क्या करेंगे गुरु ने उसे फिर उठाने के लिए कहा दिया फालतू जल रहा है उसको बुझा दो से बोला गुरुजी जी दो काम मैंने किए अब ये काम आप करिए मैं जब कहता हूं अभी और यही रामराज्य को सुलगाना है जगाना है तुम सुन लेते हो समझ भी लेते हो लेकिन बचना चाहते हो टाल चाहते हो तुम कहते हो थोड़ी देर तो और सो लेने दो तो, कल करेंगे फिर करेंगे अभी और दूसरे काम करने लेकिन सब काम व्यर्थ है करने योग्य बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात सबसे प्रथम बात एक है स्वयं को जान लो। क्योंकि उसी जानने में स्वर्ग है उसी जानने में निर्वाण है उसी जानने में राम है उसी जानने में सब जानना छिपा है सब होने का रहस्य सारा आनंद सारा उत्सव छिपा है मनुष्य जीरा है करीब करीब ऐसे जैसे नशे में हो नशा टूटता भी है तो हम नए नशे खोज लेते हैं। एक नशा टूटता है तो हम दूसरा नशा खोज लेते हैं। लोग मंदिरों में मस्जिदों में जा रहे थे क्योंकि वहां जाके भूल जाते थे जीवन का दुख जीवन की पीड़ाएं अब मंदिर मस्जिद कोई नहीं जाता तो सुनेमा घर के सामने कतार लगी वहां जाकर तीन घंटे के लिए नशे में डूब जाते शराब पी रहे हैं पहले मालाएं फेर रहे थे भजन कर रहे थे कीर्तन कर रहे थे अब ताश खेल रहे हैं शतरंज बिछाए बैठे मगर हर हाल समय को काट रहे हैं समय का उपयोग नहीं कर रहे हैं समय को रूपांतरित नहीं कर रहे नींद नींद मनुष्य की अवस्था है एक बार दो सराबी रास्ता भटक गए रात का समय कुछ ज्यादा ही चढ़ ली थी चलते चलते एक सराबी अनायास किसी पत्थर से टकराया पत्थर से टकराने पे वो अपने साथी से बोला अरे लगता है यार किसी कब्रिस्तान में आ गए क्योंकि मैं अभी, अभी किसी पत्थर से टकराया लगता है किसी की कब्र का पत्थर जरा माचिस की तीली जलाकर देखना तो कब्र किसकी है दूसरे ने जेब से माचिस निकाली और तीली जलाई थोड़ी देर को प्रकाश हुआ और तीली बुझ गई एक तो नशा फिर थोड़ी सी देर के लिए प्रकाश और तीली का बुझ जाना दूसरे ने पहले से कहा लगता है कि कोई अच्छी खासी उम्र में मरा है इस पर तो 420 लिखा हुआ है लगता है कोई बुजुर्ग की कब्र और बुजुर्ग भी कोई छोटे मोटे नहीं दिल्ली में कोई बड़े नेताजी रहे होंगे नहीं तो 420 की उम्र ठीक 420 की उम्र पाना बड़ा मुश्किल गजब का आदमी रहा ठीक समय पर मरा जरा फिर से माचिस जला जरा देख तो ले किसकी कब्र ठीक ठीक नाम तो पता चल जाए हो सकता है कोई अपना ही भाई बंद हो अपना ही कोई बुजुर्ग हो फिर तिली जलाई गई फिर प्रकाश हुआ और तिली बुझ गई दूसरे दुख भरे स्वर में जवाब दिया अरे अरे 420 सौ मील पुणे मालूम होता है कोई बहुत पुण्यात्मा आदमी की कब्र पुणे बेचारे परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे तुम चलते रहे हो काम भी कर रहे हो मगर होश में हो, होश का अर्थ समझते हो एक एक कृत्य सावधानी से किया जाए चलो तो जानते हुए महावीर ने कहा चले तो विवेक से उठे तो विवेक से बुद्ध ने कहा है स्मृति क्षण भर को ना खोए श्वास भीतर जाए तो स्मरण रहे कि श्वास भीतर गई और श्वास बाहर जाए तो स्मरण रहे कि श्वास बाहर गई श्वास श्वास का भी बोध बना रहे तो तुम्हारे भीतर इतनी बोध की अग्नि जलेगी कि तुम तो प्रज्वलित हो ही उठोगे तुम तो आभा मंडल से भरी जाओगे तुम्हें देख के दूसरों के भीतर भी अभीपसा पैदा होगी कि ऐसा आनंद हमें कैसे मिले और आज जितनी शुभ घड़ी है इतनी कभी ना थी क्योंकि सामूहिक नींद टूट गई है अब सिर्फ व्यक्तिगत नींद तोड़ने का सवाल है पहले तो व्यक्तिगत नींद तो थी ही सामूहिक नींद भी थी अब कम से कम सामूहिक नींद का बोझ हट गया है अब तो सिर्फ व्यक्तिगत नींद है तुम जरा करवट ले सको जरा झकझोर सको अपने को तो उठाने में देर न लगी इधर मैं अनेक लोगों पर ध्यान के प्रयोग करके तुमसे कहता हूं यह कोई सैद्धांतिक बात नहीं कह रहा हूं अनेक लोगों पर ध्यान के प्रयोग करके तुमसे यह कह रहा हूं कि समय बहुत अनुकूल है सच में हर 2500 वर्ष में समय अनुकूल होता है जैसे एक साल में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होता है सूरज का ऐसे 2500 साल में हमारा सूर्य किसी एक महासूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और हर 2500 साल के बाद संक्रमण की घड़ी आती संक्रांति की घड़ी आती 2500 साल पहले बुद्ध हुए महावीर हुए लाउसु कंफ्यूसियस चौंतसु लिहतु जरथुस्त्र सारी दुनिया ने बुद्ध पुरुष देखे 2500 साल पहले और उसके भी 2500 साल पहले कृष्ण मोजिस ऐसे बुद्ध पुरुष देखे फिर 2500 साल बीत गए और फिर संक्रांति की घड़ी करीब है और संक्रांति की घड़ी का अर्थ होता है जब सामूहिक नशा टूट जाता है सिर्फ व्यक्तिगत नशे के तोड़ने की जरूरत रहती उसे तोड़ना बहुत कठिन नहीं है आसान है इससे ज्यादा आसान कभी भी ना होगा कभी ऐसा होता है कि नाव ले जानी हो उस पार तो पतवार चलानी पड़ती और कभी ऐसा होता है कि पतवार नहीं चलानी पड़ती सिर्फ पाल खोल दो हवा अपने आप नाव को उस तरफ ले जाती हर पच्चीस सौ साल में ऐसी घड़ी आती है जब पतवार बिना चलाए पार हुआ जा सकता है सिर्फ पाल खोल दो ऐसी ही शुभ घड़ी में तुम हो इसका उपयोग कर लो इसे चूके तो शायद पच्चीस सौ साल बाद दोबारा फिर ऐसा मौका मिले पच्चीस सौ साल लंबा चूकना है और चूकने की आदत सघन हो जाए तो फिर भी चूक सकते हो जागो तीसरा प्रश्न भगवान जनता जिस ईश्वर को पूजती है वह ईश्वर और आपका ईश्वर क्या एक ही है अब्दुल लतीफ वह एक कैसे हो सकता है उसके एक होने का कोई उपाय नहीं जनता यानी सोए हुए लोग उन्होंने नींद में स्वप्न देखे ईश्वर भी उनकी एक स्वप्नबत् कल्पना है मैं जिस ईश्वर की बात कर रहा हूं वह कोई धारणा नहीं न कोई कल्पना है न कोई विचार है न कोई दार्शनिक प्रस्तावना है मैं तो उस ईश्वर की कल्प बात कर रहा हूं जो है जो मौजूद है जो वृक्षों में हरा है फूलों में लाल है जो हवाओं में अदृश्य जो पहाड़ों में उठाए खड़ा है ध्यानस्त्र जो नदियों में तरंगित जो समुद्र की लहरों में निनाद कर रहा है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है जो मेरे भीतर मौजूद है मेरे लिए ईश्वर अस्तित्व का पर्यायवाची, इसलिए मेरे साथ तो नास्तिक होने का उपाय ही नहीं मेरे पास नास्तिक आ जाते हैं वो कहते हैं क्या हम भी सन्यासी संकते हैं मैं उनको कहता हूं जरूर वो कहते हैं लेकिन हम नास्तिक नास्तिक को कौन सन्यास में स्वीकार करेगा मैं उनसे कहता हूं मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि मेरा ईश्वर अस्तित्व का पर्याय वाची तुम अस्तित्व को तो मानते हो ना चादारों को मानते हो वो कहते हैं नदी पहाड़ों को मानते हो वो कहते हैं मुझे मानते हो स्वयं को मानते हो वो कहते हैं हां यह सब तो है हम तो उस ईश्वर को नहीं मानते जो ना दिखाई पड़ता ना जिसको सिद्ध किया जा सकता मैं उनसे कहता हूं उस ईश्वर को मैं भी नहीं मानता हूं मैं तो इस सारी समग्रता को ही ईश्वर कहता हूं आओ मेरे मंदिर के द्वार नास्तिक के लिए खोले वैसे ही जैसे आस्तिक के लिए खुले खुले मंदिर की कोई शर्त हो सकती मंदिर की ये शर्त हो सकती कि आस्तिक होगे तब आना मंदिर तो ये कह सकता है कि आ जाओ तो आस्तिक हो जाओगे अगर आस्तिक पहले से ही हो तो आने की जरूरत ही क्या रही अगर चिकित्सक अपने द्वार पर ये तख्ती लगा दे कि जब स्वस्थ हो जाओ तभी आना क्योंकि मैं सिर्फ स्वस्थ लोगों की चिकित्सा करता हूं तो उस चिकित्सक को हम पागल कहेंगे चिकित्सक के द्वार पर तो बीमार ही जाएंगे हाँ स्वस्थ होकर निकलेंगे मैं उनको कहता हूं नास्तिक हो आओ ये द्वार तुम्हारे लिए ईश्वर को नहीं मानते आओ आत्मा को नहीं मानते आओ क्योंकि मैं जो नहीं मानता है उसमें थोड़ा बल देख रहा हूं बजाय उसके जो मानता है मानता है वह तो निर्बल है। वह तो कमजोर कायर है वो तो दूसरों के दबाव में आ गया उसका ईश्वर क्या है सिवाय उसके भय के विस्तार के घबरा रहा है डर रहा है ईश्वर को मान लिया है मौत करीब आ रही ईश्वर को मान लेता है जवानी में लोग ईश्वर की उतरी फिक्र नहीं करते बुढ़ापा आते आते मानने लगते हैं, बुढ़ापा आते आते नास्तिक नहीं बचते कुछ दुनिया में अजीब चीजें घटती तीस साल के बाद का हिप्पी नहीं मिलेगा कि मिलेगा बस तीस साल होते होते हिप्पी खत्म हो जाता है शादी वादी हो गई बच्चे हो गए फिर कैसे हिप्पी फिर दुकान करो नौकरी करो गए पुराने दिन हिप्पियों में कहावत है कि तीस साल से ज्यादा उम्र के आदमी का भरोसा ही मत करना क्योंकि तीस साल के बाद का आदमी असली आदमी होते नहीं हिप्पी नहीं होता तो आदमी कैसे होगा जवानी में तुम्हें नास्तिक मिल जाएंगे अगर नहीं भी होंगे नास्तिक तो कम से कम ईश्वर की कोई फिक्र नहीं करने वाले लोग मिल जाएंगे लेकिन बुढ़ापा जैसे आएगा पैर जैसे कपेंगे वैसे वैसे लोग ईश्वर को मानने लगते ये ईश्वर का मानना नहीं ये सिर्फ भय है ये मौत द्वार पर आ रही है पता नहीं मौत के बाद ईश्वर का साक्षात्कार हो तो फिर क्या होगा कहीं तो ईश्वर हुआ ही तो फिर क्या होगा मेरे एक शिक्षक नास्तिक थे दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे जब बीमार पड़े तो मैं उनके घर गया देखने बड़ा हैरान हुआ उन्होंने तो रामचंद जी की तस्वीर लगा रखी अपने कमरे में मैंने उनसे पूछा आपका कमरा रामचंद जी की तस्वीर ये तो मैं कल्पना नहीं कर सकता था उन्होंने कहा जब बूढ़े हो तब जानोगे मैंने कहा फिर भी कुछ इशारा तो मुझे दे उन्होंने कहा बात साफ है जिंदगी भर मैंने ईश्वर को नहीं माना अब भी कह नहीं सकता ईमानदारी से कि मानता हूं क्योंकि संदेह तो भीतर है मगर अब जोर से कह नहीं सकता कि नहीं है ईश्वर कौन जाने हो अब मौत करीब आ गई मरने के बाद कम से कम इतना तो रहेगा कि कह सकेंगे कि मरते वक्त तो याद कर लिया था मरते वक्त तो तुम्हारी तस्वीर टांग ली थी ये देखते हो ये आस्तिकता इसका कोई मूल्य ये आस्तिकता नहीं न पकता है मैंने उनसे कहा अगर कहीं कोई ईश्वर है तो तुम्हें देखने से भी इंकार कर देगा तुम ये तस्वीर उतारो अगर ईश्वर है कहीं और मिले मौत के बाद तो कहना मैं क्या कर सकता हूं संदेश तुमने दिया था मैंने पैदा नहीं किया था और तुम कभी प्रत्यक्ष नहीं हुए जीवन में मैं मानता तो कैसे मानता और तुमने मुझे बल दिया था विचार दिया था सोचने की क्षमता दी थी स्वीकार करता तो कैसे धरना मत हिम्मत से अपनी बात कह देना और मैं तुमसे कहता हूं अगर कहीं कोई ईश्वर होगा तो तुम्हें छाती से लगा लेगा कायरों की कहीं इज्जत होती कहीं कोई सम्मान होता सब सम्मान उनका है जिनका साहस अदम ने निश्चित ही मैं जिस ईश्वर की बात कर रहा हूं लतीफ वह वही ईश्वर नहीं जो गंडा ताबीज खोजने वालों का ईश्वर है, जो मजारों और कब्रों पर उर्स मनाने वालों का ईश्वर है जो कमजोरों का भयभीतों का लोभियों का ईश्वर है, जो मूर्छित व्यक्तियों का ईश्वर है वह कैसे मेरा ईश्वर हो सकता है मेरा ईश्वर इस सारे जगत में व्याप्त है मेरा ईश्वर जगत विरोधी नहीं है मेरा ईश्वर जगत का प्राण है इस विश्व की जो धक धक है वही मेरा ईश्वर है कोयल जब गाती है तो मैं ईश्वर को सुनता हूं और पपिया जब पुकारता है तो मेरे कानून उपनिषद और वेद और गीता और कुरान पीके पड़ जाते हैं फूल जब खिलते हैं तो मैं जानता हूं ईश्वर खिला और जब रात तारों से भर जाती तो मैं जानता हूं ईश्वर ही अनंत अनंत तारों में छितर गया है मेरा ईश्वर एक काव्य है मेरा ईश्वर एक संगीत है तुम्हें तो अगर मेरे ईश्वर से परिचित होना है तो प्रकृति के करीब आओ क्योंकि मेरा ईश्वर प्रकृति में ही छिपा है प्रकृति उसका घूंघट उठाओ घूंघट और तुम मालिक को पाओगे जहां भी घूंघट उठाओगे उसी को पाओगे जीसस ने कहा है उठाओ पत्थर और तुम मुझे पाओगे तोड़ो लकड़ी और तुम मुझे पाओगे वही मैं तुमसे कहता हूं लेकिन लोग अपनी अपनी समझ से जीते अंधे की समझ प्रकाश के संबंध में क्या होगी और बहरे की समझ संगीत के संबंध में क्या होगी मुल्ला नसरुद्दीन गया था शास्त्रीय संगीत सुनने नहीं माने परोस के लोग कहां की टिकट भी हम ले लेंगे मगर चलो मुल्ला एक दफा तो जीवन में सुन लो गाली गलोजी सुनते रहे शास्त्रीय संगीत सुन लो कैसी मर जाओगे बड़ा कलाकार आया है नहीं माने लोग मुल्ला ने तो बहुत कहा मुझे कुछ लेना देना नहीं क्या शास्त्री क्या संगीत मैं तो अपने मजे में हूं शतरंज बिछा के बैठा था मित्र आते ही होंगे हुक्का लगा के बैठा था गुरुगुणानी की तैयारी फिर तुम कहां का शास्त्रीय संगीत उठा लाए नहीं माने तो गया घसटता हुआ गया मित्र तो बड़े हैरान हुए जब संगीतज्ञ आलाप भरने लगा खूब आलाप भरने लगा तो मुल्ला की आंखों से एकदम टप टप आंसू गिरने लगे मित्रों ने कहा हमने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम भी और शास्त्रीय संगीत के ऐसे प्रेमी हमारी आंखें गीली नहीं हुई तुम्हारी आंखों से टप टप आंसू गिर रहा है रोन का शास्त्रीय संगीत के ऐसी की ऐसी गीत ऐसी यह आदमी मरेगा ऐसा ही आ, आ आ करते मेरा बकरा मर गया रात भर शास्त्री संगीत करता रात सुबह मर गया बिचारा इसका इलाज करो भाइयों क्या बैठे आ आ सुन रहे हो आंसू मेरे गिर रहे हैं कि बेचारा इसकी पत्नी होंगे बाल बच्चे होंगे गया काम इसको शास्त्री संगीत कहते हैं समझ तो अपनी होगी प्रेमी ने अपनी प्रेसी से कहा वाकई प्रतीक्षा की घड़िया बहुत खराब होती प्रेमी का तुरंत बोली किसने कहा था कि प्रतीक्षा की घड़ी खरीदो मेरी मां कहती कि सी को घड़ी सबसे बढ़िया हो पत्नी गुस्से में पति से बोली मुझे मालूम हुआ है कि दफ्तर की टाइटिस्ट के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं पति ने समझाया तुमने बिल्कुल ठीक सुना पर बहुत दिन से मैं उससे अपना संबंध मधुर बनाने का प्रयास करता आ रहा हूं सफलता मिलती ही नहीं मेरा ईश्वर तो तुम तभी जान सकोगे जब मेरी ही अंतरदशा में आओगे उसके पहले नहीं इसलिए मैं निरंतर कहता हूं गीता समझनी हो तो कृष्ण बनना पड़ेगा उसके पहले संभव नहीं और धर्म पद का राज खुलेगा जब बुद्धत्व तो तुम्हारे भीतर खिलेगा और जिस दिन तुम जीसस की क्राइस्ट अवस्था को उपलब्ध होगे, उस दिन बाइबल के वचन में कमल ही कमल खिल जाते एक एक वचन में हजार हजार कमल जिस दिन तुम जान सकोगे मोहम्मद की मस्ती उस दिन कुरान की आयतों की तरन्नम तुम्हारी श्वास स्वास में भर जाएगी फिर कुरान में जो संगीत है उससे तुम्हारा स्पर्श होगा उसके पहले संभव नहीं अब्दुल लतीफ तुम्हारा ईश्वर बस तुम्हारा ही ईश्वर होगा ना तुम जैसे हो वैसा ही होगा ना पश्चिम के बहुत बड़े विचारक दिद्रो ने लिखा है अगर घोड़े ईश्वर की प्रतिमा बनाए तो घोड़े की ही प्रतिमा बनाएंगे वो आदमी की तो कभी नहीं बना सकते कभी भूल के नहीं बना सकते आखिर आदमी ने घोड़ों के साथ जो व्यवहार किया है उसको भी तो ध्यान में रखेंगे घोड़ों की छाती पर चढ़ा रहा आदमी सदियों से इसको ईश्वर मानेंगे उनका ईश्वर कोई सुंदर घोड़ा घोड़े की ही कोई महिमाशाली प्रतिमा बनाएंगे यह बिल्कुल ठीक ही है। मैंने सुना है पेरिस में एक परिवार रहता था बाप अपने बेटे को लेकर रोज बगीचा घूमने जाता था बगीचे में नेपोलियन की प्रतिमा थी घोड़े पर सवार शानदार घोड़ा दो पैर आकाश में उठाए उस पर बैठा हुआ नेपोलियन बड़ी कलात्मक कृति थी बेटा रोज अपने बाप को कहता था कि चलो नेपोलियन को देखें बाप उसे रोज नेपोलियन की मूर्ति के पास ले जाता था फिर बदली हुई बाप की। बदली के दिन बेटे ने कहा कि आज बगीचा न चलिएगा आखिरी बार नेपोलियन को देखा बाप इंकार न कर सका ले गया बेटे को उस दिन बाप ने पूछा कि तुझे नेपोलियन से इतना लगाव क्यों तू नेपोलियन के संबंध में क्या समझता है नेपोलियन के संबंध में कुछ सुना पढ़ा नेपोलियन कौन था तो उसने कहा नेपोलियन कौन था इसकी मुझे फिक्र नहीं मैं तो यह पूछना चाहता हूं आपसे कभी मौका ही नहीं आया कि नेपोलियन के ऊपर यह कौन चाह बैठा उस लड़के के लिए तो वो घोड़ा नेपोलियन था वो तो नेपोलियन घोड़े को मानता था कहता था मेरे मन में सवाल तो कहते फोटा पर मैंने कहा कि क्यों आपको परेशान ये कौन चला बैठा है नेपोलियन को इसको उतार क्यों नहीं देते नेपोलियन थक गया होगा इसको धोते-धोते छोटे बच्चे का नेपोलियन घोड़ा है हम अपनी समझ के पार नहीं जा सकते हमारी समझ के पार हमारा ईश्वर नहीं हो सकता हमारी समझ के पार हमारा सत्य नहीं हो सकता हम दर्पण हैं अगर हमारा दर्पण गंदा है तो जो भी उसमें झलकेगा गंदा हो जाएगा अगर हमारे दर्पण पर तो धूल जमी तो जो भी झलकेगा धूल उसमें बाधा डालेगी तुम ईश्वर की फिक्र छोड़ो तुम दर्पण की धूल झाड़ो तुम दर्पण को शुद्ध करो तुम इस मन के दर्पण को बिल्कुल निश्चल करो और तब तुम जानोगे प्रतिबिंब बनेगा तुम मैं परमात्मा का वह मेरा ईश्वर है वह कोई धारणा नहीं अनुभव है अनुभूति बस्तियां कैसी हुई मैदान ये प्यारे न पूछ इस अंधेरे के सफर में चांद या तारे न पूछ एक टूटी रीढ़ की हड्डी सरीखे जश्न पर क्यों उड़ा करते यहां रंगीन गुब्बारे न पूछ उनकी महफिल में जले हैं समा रात भर दिन में क्यों रहते अंधेरे तेरे घर द्वारे न पूछ भूख या भूचाल या तूफान आंधी से नहीं क्यों मरे हैं लोग अनगिन खौफ के मारे न पूछ अब तो कानी आंख के मेले लगे चारों तरफ ऐसी बदहाली में साथी नैन रत्नारे न पूछ जहां कानों का मेला लगा हो वहां तुम रत्नारे नैनों की चर्चा ही मत करना जहां अंधों का मेला लगा हो वहां आंखों की बात ही मत उठाना उनकी आंख की धारणा निश्चित ही गलत होगी गलत ही हो सकती अब तो कानी आंख के मेले लगे चारों तरफ ऐसी बदहाली में साथी नैन रक नारे न पूछ और लोगों का भगवान है क्या सिवाय भय के भूख या भूछाल या तूफान आंधी से नहीं क्यों मरे हैं लोग अंगिन खौफ के मारे न पूछ और ध्यान रखें, जिसका भय मिट गया उसकी मृत्यु मिट गई भय है तो मृत्यु है भय है तो कैसा भगवान और जहां भय है वहां प्रेम नहीं भय है तो कैसा प्रेम भय के मिटते ही प्रेम का आविर्भाव है या प्रेम का आविर्भाव हो तो भय मिट जाता है प्रेम और भय साथ साथ नहीं रहते भयभीत होके मत झुकना किसी मूर्ति के सामने अन्यथा तुम्हारा झुकना झूठा है शरीर की कवायद भला हो जाए लेकिन प्राणों में कोई ज्योति न जलेगी और भय ही लोगों को चला रहा है मैंने सुना है एक सूफी कहानी एक सूफी फकीर जुन्नैद एक गांव के बाहर रहता था बगदाद के बाहर एक दिन सुबह सुबह उसने देखा कि मौत चली आ रही जुन्नर ने कहा रुक, यहां तिर आने की क्या जरूरत बगदाद में प्रवेश करने की क्या जरूरत मौत ने कहा कि क्षमा करें आप तो पहुंचे हुए परवहन आपसे क्या छिपाना इस गांव में 500 आदमियों को ले जाना है 500 आदमियों की मौत निश्चित हो गई मैं उन्हें लेने आई फकीर ने कहा फिर ठीक जो निश्चित है वो होगा मौत भीतर से ली गई सात दिन बाद वापस लौटी जुन्ना एक बड़ा नाराज था जब मौत वापस आई तो उसने कहा रुक लेकिन मैंने ये आशा ना की थी कि तू झूठ बोलेगी तूने कहा था पांच सौ आदमी और पांच हजार मर गए उसने कहा मैंने तो पांच सौ ही मारे साढ़े चार हजार घबरा में मर गए उनका मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है लोग बिल्कुल भयभीत हैं भय के कारण कहीं भी झुक जाते मंदिरों में मस्जिदों में झुके हैं यही लोग यही लोग स्टेलिन हिटलर माओ के सामने झुक जाते इन्हें कहीं भी झुका लो ये भय से भरे लोग बस झुकने को तत्पर हैं, ये असल में तलाश करते हैं कि कोई झुका ले इन्हें कमर सीधी रखना मुश्किल हो रहा है ये कहीं घुटने टेकने को आतुर है इनका बहाना कुछ भी हो मगर ये घुटने टेकना चाहते हैं ये खुशामद करना चाहते हैं इनकी प्रार्थनाएं है, इनकी स्तुतियां खुशामदों से ज्यादा नहीं अब्दुल लतीफ मेरा ईश्वर मंदिर मस्जिद का ईश्वर नहीं नहीं ही समाधि मजार का मेरे ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं क्योंकि सभी प्रतिमाएं उसकी मेरे ईश्वर का कोई रूप नहीं क्योंकि सभी रूप में वही है। मेरे ईश्वर का कोई आकार नहीं क्योंकि सभी आकारों में वही निराकार समाया है लेकिन मेरे ईश्वर से पहचान करनी हो तो बाहर जाने से नहीं होगी भीतर जाने से मेरा ईश्वर अंतर यात्रा में मिलेगा अंतिम यात्रा की जो अंतिम मंजिल है जहां तुम अपने में लीन होकर रह जाओगे अगर एक क्षण को भी तुम अपने में लीन हो जाओ डूब जाओ बिल्कुल रुआ रुआ, रुआ डूब जाए कुछ भी बचे नहीं अंडूबा तो तुम जानोगे कि मैं किस ईश्वर की चर्चा कर रहा हूं और उसे जानते ही मुक्ति उसे जानते ही मोक्ष लोगों ने जिस ईश्वर को मान रखा है सुना सुनाया है शास्त्रों से शास्त्रज्ञों से जिनसे तुमने सुना है उनको भी पता नहीं जिनसे उनने सुना है उनको भी पता नहीं लोग सदियों सदियों से ढो रहे हैं उधार और हरा आदमी उस उधारी को बिगाड़ता जाता है क्योंकि हरा आदमी उसमें कुछ ना कुछ जोड़ता चला जाता है हरा आदमी उसमें कुछ ना कुछ अपनी कला भी दिखाता है नसरुद्दीन का बेटा फजलू इस स्कूल से चार नए शब्द सीखाया दारू हुक्का रंडी और उल्लू का पट्टा वह बारंबार इनके अर्थ पूछे इस दर्जे की कहीं बेटा बिगड़ ना जाए नसरुद्दीन ने दारू का अर्थ चाय हुक्का का अर्थ काफी रंडी यानी भिंडी की सब्जी और उल्लू का पट्टा यानी मेहमान बतला दिया दूसरे ही दिन एक विचित्र घटना घटी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी फजलू बाहर बरामदे में बैठा था तभी नसरुद्दीन का कोई परिचित तो उससे मिलने आया फजल कहा उल्लू के पट्टे, कुर्सी पे बैठो मित्र तो ये सुन के हैरान रह गया बोला तुम्हारे पापा कहाँ गए फजलुन का पापा अरे वे बाजार गए रंडी खरीदने आजकल उन्हें रंडी बहुत भाती वे आते ही होंगे फजलू ने अपने नए शब्द भंडार का उपयोग करने का अच्छा अवसर देख कर कहा आप हुक्का पीना पसंद करते हैं या दारू लेके आऊं? वह मित्र तो ये सुनकर हक्का बक्का रह गया घबराते हुए बोला फजलू कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम तुम्हारी मम्मी कहाँ है उन्हीं को बुला कर लाओ तब तक पापा भी आते होंगे जलू ने दरवाजे के भीतर झाँक कर आवाज लगाई मम्मी एक उल्लू का पट्टा आया मैंने होक्का दारू की पूछी तो कुछ नहीं बोला कहता उल्टी सीधी बातें मत करो जब तक पापा रंडी वगैरह लेकर नहीं आते तब तक तुम्हारी मम्मी को ही बुला दो शास्त्रों से तुमने जो सीखा है बस ऐसा ही है बड़ा दूर सत्य से बहुत दूर हजार हजार कोस दूर पंडितों से तुमने जो सुना है वो ऐसा ही है वो असत्य तो हो सकता है सत्य नहीं हो सकता क्योंकि सत्य तो केवल उसके पास उपलब्ध हो सकता है जिसे उपलब्ध हो सत्य तो सत्संग में मिलता है अध्ययन में नहीं मनन में नहीं चिंतन में नहीं ध्यान में मिलता है सत्य तो सदगुरु में डुबकी लगाने से मिलता है अब्दुल लतीफ कब तक पूछते रहोगे अब डूबो बहुत समय गवाया पूछ पूछ कर पूछ पूछ के कुछ भी ना मिलेगा यहां ईश्वर घटित हो रहा है तुम जरा अपने हृदय के द्वार खोलो तुम जरा मौन में मुझे समझो तुम मुझे अपने भीतर आने दो या तुम मेरे भीतर आओ मेरा हाथ अपने हाथ में लो मेरी आंखों में झांको ये जो नृत्य ये जो उत्सव यहां निर्मित हो रहा है ये जो महोत्सव यहां अपने आप बनता जा रहा है ये जो रंग गुलाल यहां उड़ रही इसमें भागीदार बनो अब्दुल लतीफ सन्यास पर क्षण गया है मेरे रंग में तो जानोगे कि मेरे ईश्वर का क्या अर्थ है उसके अतिरिक्त जानने का कोई उपाय नहीं आज इतना है